रंपल स्टेल्ट एक समय की बात है एक गरीब चक्की चलाने वाले की एक सुंदर बेटी थी एक दिन जब वह नगर की ओर जा रहा था उसकी भेंट राजा के साथ हुई राजा को प्रभावित करने के विचार से उसने कहा मेरी एक बेटी है जो सूखी घास को काट कर सोने का बना देती है अब उस राजा को सोने से बहुत प्यार था और लड़की की योग्यता के बारे में जानकर वह आश्चर्यचकित हो गया उसने चक्की वाले को आदेश दिया कि अपनी बेटी को तुरंत राजमहल में भेज दे जब लड़की उसके सामने उपस्थित हुई तो राजा उसे एक कमरे के अंदर ले गया जो सूखी घास से भरा हुआ था उसने लड़की को एक चरखा और कुछ फिरकियां दी और कहा तुम सारी रात चरखा चलाओ लेकिन अगर ये सुबह होने तक तुमने इस सूखी घास को काटकर सोने का न बनाया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा इतना कहकर राजा ने कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया और लड़की को अंदर बंद कर दिया एले गरीब चरकी वाले की बेटी कमरे के अंदर बैठी उसे इस बात की बिल्कुल जानकारी न थी कि सूखी घास को काटकर कोई सोना कैसे बना सकता था उसे समझ न आया कि वह क्या करे वह भयभीत हो गई और रोने लगी अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया और एक बौना बौना आदमी अंदर आ गया नमस्कार चक्की वाले की बेटी उसने कहा तुम क्यों रो रही हो ओह लड़की ने रोते हुए कहा इस सूखी घास को काट मुझे सोने का बनाना है और मुझे पता नहीं कि मैं ऐसा कैसे करूं अगर मैं इसे काट सोने का बना दू तो तुम मुझे क्या दोगी बोने ने पूछा अपना कंठहार लड़की ने उत्तर दिया बोने ने उसका कंठहार ले लिया और चरखे के पास बैठ गया उसने चरखे को तीन बार घुमाया वर वर वर और एक फिरकी सोने के धागे से भर गई उसने दूसरी फिरकी लगाई और फिर वर वर वर तीन बार घुमाया और दूसरी फिरकी भी भर गई और इसी तरह सारी रात वह चरखा घुमाता रहा और सारी सूखी घास काट दी और सारी फिरकियां सोने के धागे से भर गई सूर्योदय का समय सर्योदय के समय जब राजा आया तो वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गया लेकिन इतना सोना देखकर वह और लालची हो गया वह लड़की को उस कमरे से बड़े कमरे में ले गया जो सूखी घास से भरा हुआ था उसने लड़की से कहा कि अगर उससे अपना जीवन प्रिय है तो सुबह होने के पहले सारी घास को काट कर सोने का बना दे लड़की को समझ नहीं आया कि वह क्या करे इसलिए वह फिर रोने लगी एक बार फिर दरवाज़ा खुल गया और वही बोना भीतर आ गया अगर मैं सूखी घास को काट कर सोने का बना दूं तो तुम मुझे क्या दोगे उसने पूछा उंगली पर पहनी यह अंगूठी लड़की ने उत्तर दिया बोने ने उसकी अंगूठी ले ली और फिर वह चरपे को घुमाने लगा रात समाप्त होने के पहले ही उसने सारी घास काट डाली और चमकता कात डाली और चमकदार सोना बना दिया सूर्योदय के कुछ देर बाद राजा आया सोने से के धागे से भरी फिरकियां सुबह की धूप में चमक रही थी राजा चक्की वाले की बेटी को तीसरे कमरे में ले गए जो पहले दोनों कमरों से बड़ा था जहां फर्श से लेकर छत तक सूखी घास के ढेर लगे थे आज रात तुम इस घास को कर सोने का बना देना जब राजा चला गया तो बोना तीसरी बार वहां आया अगर मैं एक बार फिर तुम्हें तुम्हारे लिए घास काटकर सोने का बना दू तो तुम मुझे क्या दोगी बोने ने पूछा अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है लड़की ने कहा फिर वचन दो कि जब तुम रानी बन जाओगी तो तुम अपना पहला शिशु मुझे दे दोगी शक्ति वाली की बेटी धक्सी रह गई ऐसा वचन वह कैसे दे सकती थी फिर उसने सोचा लेकिन कौन जानता है कि वह ऐसी बात कि ऐसी बात होगी भी या नहीं और चूंकि मृत्यु से बचने का उससे कोई और उपाय न सूझ रहा था उसने वचन दे दिया बोने ने एक बार फिर सारी सूखी घास काट सोने में परिवर्तित कर दी अगली सुबह जब राजा आया तो उसने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा चाहता उसने चक्की वाले की सुंदर बेटी से विवाह कर लिया और वह लड़की रानी बन गई एक वर्ष बीत गया और रानी ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया वह इतनी प्रसन्न थी कि उसने बौने के विषय में कुछ सोचा ही नहीं लेकिन एक दिन अचानक वो उसके कमरे में प्रकट हो गया जो वचन तुमने मुझे दिया था वो पूरा करो उसने रानी से कहा रानी ने बोने से बहुत अनुनय की वह चाहे तो शिष्यु के बदले सारा शाही खजाना ले सकता था लेकिन उसके निवेदन का बौने पर कोई प्रभाव न पड़ा तब वो इतने जोर से रोने लगे कि बोने पर बोने को उस पर दया आ गई मैं तुम्हें तीन दिन का समय देता हूँ बोने ने कहा अगर तीन दिनों के समाप्त होने से पहले तुम मेरा नाम जान जाती हो तो तुम अपना शिशु अपने पास रख सकती हो सारी रात और सारा दिन उन सब नामों को याद करती रही रानी उन सब नामों को याद करती रही जो उसने कभी सुने थे उस शाम बोना फिर उसके पास आए एसपर और मेल्क्योर और बल्थाजर से शुरू कर रानी ने एक के बाद एक सब नाम उसे बताए जो उसे पता लेकिन हर बार बोने ने कहा यह मेरा नाम नहीं है। अगले दिन रानी ने सेवकों को नगर में भेजकर नए नामों का पता लगवाया और जब शाम के समय बोना आया तो जितने भी अनोखे और विचित्र नाम उसने सुने थे, उसे सुनेता उसने कहा बिस्टीरिप्स और लेग और स्ट्रिंग बोन्स लेकिन उसका एक ही उत्तर था यह मेरा नाम नहीं है अब रानी बहुत ही भयभीत हो गई उसने अपनी सबसे विश्वस्त सेविका को उस बोने की तलाश में वन के अंदर भेजा सेविका ने वन के अंदर झाड़ियों और खुले मैदान में उस बोने को ढूंढा आखिरकार एक पहाड़ी के ऊपर स्थित एक घर में उसे बोने, उसने बोने को ढूंढ निकाला एक कलछी में बैठा बोना एक बड़ी आग के चारों ओर उड़ता चक्कर लगा रहा था वो ऊँची आवाज में गाने लगा मैं बनाता अपनी बियर और पकाता अपनी रोटी और सिगरी ले लूंगा रानी से मैं लड़का उसका कितना भाग्यशाली हूं मैं कोई नहीं जानता की रंपल स्टिल्ट स्किन तो है मेरा तो नाम है मेरा जितनी तेजी से वह चल सकती थी उतनी तेजी से सेविका वापस चल दी दोपहर बाद वह महल के अंदर पहुंच गई तुम तो अनुमान लगा सकती हो कि बोने का नाम जानकर रानी कितनी प्रसन्न हुई होगी उस दिन शाम के समय बौना आ पहुंचा। अब रानी साहिबा अब रानी साहिबा उसने कहा क्या तुम मेरा नाम जानती हो या फिर मैं तुम्हारे लड़के को ले जाऊँ तो रानी ने पूछा क्या तुम्हारा नाम बिल है नहीं क्या तुम्हारा नाम फिल है नहीं तो क्या तुम्हारा नाम रंबल स्टिल्टिल्ट स्किन है सैतान ने तुम्हें बताया शैतान ने तुम्हें बताया रबर स्टील स्किन चीखा और गुस्से से भरा हुआ कूद कर अपनी कलछी में सवार हो गया और उड़कर खिड़की से बाहर चला गया और फिर वह कहीं वहाँ कभी दिखाई न दिया